मैं रजनी दुबे कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षक राजनीति विज्ञान के पद पर पदस्थ हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट सुनो दिल से नमस्कार आप सुन रहे रेडियो सरगम 90.8 एफएम एट आइए अभी हमारे बीच में एक किसान हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे केदार जी हमारे बीच में हैं और काफ़ी समय से किसानी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और बहुत ही अच्छी खेती उनकी रहती हैं लोगों के साथ मिलनसार व्यवहार है उनका तो आप सभी की तरफ से किसान केदार जी का बहुत बहुत स्वागत है अब हमारे जब से हम जवान हो गए जब ऐसे खेती करी खेती पहले खेती करी बैलों से फिर रैट रेंट चले रैटों से करी फिर पंप चले पंपों से करी फिर जे थोड़े थोड़े बाहन आ, आ गए बाहनों से करी और खेती में लागत लग जाती दो हिस्से की और एक हिस्सा अपने के लिए बचता तो कचू मवेशी रखते भैंस रखते गाय भी रखते और ऐसे ऐसे अपने खेती करते करते चले आए कचू परिस्थिति परिस्थिति गुजरते रहे कभी सूखा पड़ जाए कभी गरिया पड़ जाए और कभी कभी सीमित बरस जाए ऐसे ऐसे हम अपन जीवन यापन करता आए और उम्र रह गई अब छासठ साल चलिए केदार जी ने अपना अनुभव सुनाया कि किस तरह से वो खेती करते आए जवानी से खेती करना शुरू किया और अलग अलग विधाओं में उन्होंने बताया पहले बैलों से फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें आई फिर और चीज़ें ऐसे करते करते उन्होंने खेती में जो परिवर्तन देखा और इसमें एक ख़ास बात उन्होंने बताया तीन हिस्सा उनको मिलता है और इसमें से दो हिस्सा जो है लागत में चली जाती है और एक हिस्सा इनको मिल जाता है और इसमें कई उतार चढ़ा उन्होंने देखे हैं क्योंकि कई बार होता है किसान को काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे आप देखते हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे किसानों पर उसका प्रभाव हमेशा रहता है सर पे और उसमें कभी बाढ़ आ जाती है कभी सूखा आ जाता है कभी कुछ हो जाता है तो उसमें किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और फिर भी किसान जो है डटे रहता है मेहनत करता है और किसान को वैसे अन्नदाता कहते हैं वो सारे संसार के लिए अन्न में अपना पूरा जो है कुर्बानी देता है तब जाके हम सभी को अन्न मिलता है तो ऐसे किसानों को बहुत बहुत सलाम हमारा रेडियो सरगम की ओर से और केदार जी मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए परिवार में तीन भाई हैं तीन भाई हैं मेरे दो बच्चा मैं बड़ा भाई हूँ मोदी छोटे के चार बहन हैं चार बच्ची हैं और एक बच्चा है और छोटे भाई के हैं अब पचास वर्ष की उम्र में दो बच्चे भाई एक बच्ची एक बच्चा एक इंदौर में प्राइवेट नौकरी करता है और एक खेती करता है और भैया अच्छा। का लड़का वो मवीशी को डॉक्टर है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने अपने परिवार के बारे में बताया और किस तरह से बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया है और बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आप अपने परिवार में सभी बच्चों को पढ़ा उन्हें एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाया है अपनी मेहनत से तो चलिए ऐसे ही आप अपने जीवन में खेती के साथ साथ बच्चों का पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान देते रहें और अन्य किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह मेहनत करते हुए कुछ टेक्नोलॉजी कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है कि जहाँ पर हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जो है बहुत मुश्किल होता है आपको ख़ुद को भी ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है और अभी मैं कुछ समय पहले यहाँ के एक प्रेम जोशी नाम के व्यक्ति से मिला था जो ख़ास अपना एक फार्म चलाते हैं बहुत बड़ा फार्म चलाते हैं वो मेडिसिनल हर्ब जिसको कहते हैं दवाइयाँ जो है जड़ी बूटियों का जो है खेती करते हैं और साथ ही साथ और किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मोटिवेशन भी देते हैं हर संडे उनका लेक्चर होता है जहाँ पर कुछ किसान और किस भाई बहनें आते हैं और उन सभी को वो एक बहुत ही सुंदर तरीका बताते हैं तीन चीज़ों पर खेती कर सकते हैं एक है आप गोमूत्र से खेती कर सकते हैं दूसरा शहद पानी में घोलकर उसका फवारा करके खेती कर सकते हैं और तीसरा उन्होंने बताया अग्निहोत्र ये अग्निहोत्र का जो है मिश्रण पानी में लगा के उसकी फवारा करने से ये तीन चीजें ही आपको करनी है इसके आगे अलावा कुछ भी नहीं करना है जब भी आप खेती करेंगे तो इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करेंगे तो ये बहुत कम लागत में आपको जो है बहुत ही सशक्त माध्यम वाला खेती उपज भी बहुत अच्छी तरह से होता है शुरुआत में आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें तो दूसरे साल में ही आपको जो है अच्छी मुनाफा मिलता है और अच्छी गुणवत्ता वाली जो है उपजाऊ चीज़ें आप लोगों को तक पहुंचा सकते हैं और अपने परिवार में भी उसका इस्तेमाल करने से आपको भी बीमारियाँ नहीं आएंगी तो ये उनका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा और आपकी बातें सुनकर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बातें ज़रूर बतानी चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को इसलिए मैंने आप सभी से शेयर किया करता हूँ आप मेरे से अच्छे ज्यादा काम करने वाले हैं आप खेती करते हैं तो आप ज्यादा जानते हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आज की जरूरत है तो इसे भी अपना कर देखिए और आपका अनुभव मेरे तक पहुंचाई ताकि मैं पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ पहुंचा सकूँ आपकी मुश्किलें आपकी सफलताएं दोनों ही हमारे पास स्वागत है आप सभी सशक्त रहें मस्त रहें खुश रहें इन शुभकामनाओं के साथ हम चाहेंगे इजाजत सलाम नमस्ते आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम नाइन्टी पॉइंट सुनो दिल से सजा है संगम युग का देवराज राज दरबार सजा है संगम युग का देवराज दरबार ऐ स्वराज अधिकारियों ऐराज अधिकारियों स्वागत सो सो सोप का देवराज राज दरबार को बुलाया है नंदन में प्रभु प्रेम पुष्प बरसा रहे देख के दिव्य विभूतियों को देवी देव हर्षार रहे जय जय का स्वागत सो, सो अभिनंदन बार। सजा है संगम युग का दिव्य राज हरिताम स्वागत सो सोबा थकाता जरूर है पर हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है नमस्कार मैं इंदौर जोन की इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी आरती बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट सुनो दिल से जिंदगी नहीं आसा तो क्या पूरे नहीं अभी माँ तो क्या तू जीना सीख ले हमें सुन नमस्कार रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे बीच में खास मेहमान आए हुए हैं छगन जी जिन्हें दादा करके पुकारते हैं और वो यहाँ पर जो है इंदौर में काफ़ी समय से अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में आई अवतार चढ़ा उन्होंने ज़िंदगी के काफ़ी देखे हैं और बहुत मुश्किलें उनके पास आई लेकिन फिर भी उसके साथ उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है तो आइए ऐसे दादा से हम लोग बातें करेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट पर मेरे स्वयं के परिवार में दो लड़के हैं दो लड़की हैं एक लड़का अभी खेती कर रहा है एक लड़का नौकरी सर्विस पे है दो लड़की मेरी इंदौर में ही हैं, एक लड़की मेरी पुलिस लाइन में दामाद पुलिस लाइन में है एक लड़की जो है वो मजदूरी करती है खेती के साथ साथ मैंने कारपेंटर काम सीखा अर्थात सुतारी काम लकड़ी का ये लकड़ी का काम देखिए आपको आश्चर्य होगा कि काम किसी के ज़रिए से सीखा जाता है या देख ही देखा सीखा जाता है तो मैंने ये कार्य देख ही देखा सीखा है खेतियों के औजार तरफ मेरी निगाह गई कि किसने बनाया कैसे बनाया आज काम दे रहा बस मेरे को लगा मैंने कुलाड़ी उठाई जंगल में गया उस तरह से लकड़ी काटी धीरे धीरे कठिनाई तो आती एकदम तो सफल नहीं हो सकते ना है ना मैंने अपना कार्य को बीच में बंद नहीं किया करते ही गया करते गए बंद नहीं किया आखिरी पे मैं एक सफल कारीगर के नाम में उतरा वो स्थिति रही कि पहले सारे कार्य हाथों से किए जाते थे सुतारे आज वो बात नहीं है आज तो मशीनरी आज तो मशनरी चल गई है हैं। जो लकड़ी पर जो कार्य किया जाता है वो सब हाथों से किया जाता है वो आज भी आपको दिखेगा वो मशीन के द्वारा नहीं होगा ये सब मैंने किया आपका जितना भी जो फर्नीचर नाम की कुर्सी अलमारी टेबल हल बकर खेती के औजार सब में मैं निपुण हुआ।, हुआ।, हुआ आपको लगेगा कि जो पहले जमाने में तेल की घनियाँ चलती थी ना हा, हा, हा, हा। उसकी भी मैंने ट्रेनिंग ली है घनी अच्छा। बनाने की उसमें भी सफल रहा मेरी नौकरी उद्योग विभाग उज्जैन में गई हा, हा। मैं पढ़ा लिखा पाँचवीं तक हूँ जी आपको आश्चर्य लगेगा ये बात ठीक है उद्योग विभाग में मेरी नौकरी लग गई मेरे पिताजी ने कहा नौकरी नहीं करना है मैं नहीं समझता नौकरी क्या अच्छा। नौकरी नहीं करना है खेती करना मैंने कैंसल कर दिया खेती करने लग गया उस जमाने भी हालात थी कि कोई नौकरी पे नहीं भेजना चाहता था अपने बच्चों को अज्ञान था उतना ज्ञान नहीं था कि नौकरी नौकरी होती है <laughs> स्थिति ये ये होती होती होती है है है है है का हकदार बन जाता लेकिन <laughs> ठीक भी पिंचन है। पिंचन क्या बैठे-बैठे खाओ पिंचन तो ये होती है, बरस के बाद में जुड़ जाओ बाबा से वो पेंशन ले लो आप <laughs> पेंशन लेना है बाबा से <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया इसीलिए उनसे बातें की छगन भाई से की भाई आप खेती करते करते किस तरह से बिजनेसमैन बने और उसमें भी फर्नीचर का काम जो है लकड़ी का काम होता है जो हाथों से किया जाता है औज़ार जो खेती में लगने वाले औज़ार हैं उसको घर में ही बनाते हैं और उसके लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है आपको देखना पड़ता है सीखना पड़ता है हाथों से करना पड़ता है कई चीज़ें बनाने में बहुत टाइम लगता है आग में आग के साथ रुकना पड़ता है कई बार इन चीज़ों को और कई बार आप चीज़ों को काटते वक्त थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी पड़ती जल्दबाजी इसमें नहीं चलती है और बहुत सुंदर ढंग से इसे सीखा जा सकता है और किया जा सकता है और इन्होंने छगन ने इस चीज़ों को सीखा समझा और उसमें लगे रहे अंत तक लगे रहें उनको सफलता मिली और बीच में अगर आप छोड़ देते हो किसी भी कार्य को सफलता नहीं मिलती है इसीलिए आपको लगातार कोई भी कार्य आप करते हैं बिजनेस करते हैं तो इसमें लगातार कुछ समय तक आपको समय देना पड़ता है तब जाके आप सफल व्यापारी बनते हैं या सफल कारीगर बनते हैं तो आइए इसी सिलसिले में एक और बात मैं पूछना चाहूँगा चगन जी से अब जैसे हमारे युवा साथी हैं जो लोग आजकल बहुत कंप्यूटर टेक्निक वगैरह ये सब सीखते हैं लेकिन फिर भी कुछ युवा साथी पढ़ लिख के अपना जीवन नहीं बना पाते हैं दसवीं बारहवीं के बाद छूट जाता है तो ऐसे बच्चे जैसे आपने कहा कि आप पाँचवीं तक पढ़ें लेकिन फिर भी आपको नौकरी का ऑफ़र मिला और बिजनेस भी आपने किया इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए आप अगर इस फर्नीचर लाइन में आना चाहते हैं वो बच्चे तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे देखो कास्ट की जो समस्या है आज समस्या ही बन गई है कास्ट की लकड़ी का जो फर्नीचर बनता था वो आज नहीं है आज लोहे के पे आदमी जो है लोहे का फर्नीचर बन रहा है लकड़ी का अभाव है लकड़ी को आज काटते हैं तो इंसान ने अपने आप पे ही कुल्हाड़ी मार ली इस तरह से मैं समझता हूँ अनजान में ये सब लकड़ी का काम चलता था काटते थे जंगल साफ कर दिया कम से कम आज तो उस पर रोक है हानि हुई है पर्यावरण को नष्ट करना अपने आप को ही नष्ट होना है तो आज तो वो लोहे का फर्नीचर बनने लग गया है आज मैं किसी को बताऊं लकड़ी का कार तो लकड़ी चाहिए लकड़ी है नहीं किसी को ट्रेनिंग देना है तो लकड़ी चाहिए उसके सामने बना के बताना पड़ेगा लकड़ी का अभाव है अभी जो बच्चे फर्नीचर लाइन में आना चाहते हैं तो अभी लोहे का सिस्टम आ गया मशीनरी आ, आ गई है तो उसमें भी कमा सकते हैं कर सकते हैं वो भी अच्छा धंधा है लोहे का फर्नीचर बनाना भी उसमें भी कला है काफ़ी ऐसा नहीं।, नहीं है कुल मिला के लोहा हो चाहे लकड़ी हो गया ये सारा मशीन के द्वारा हो रहा है हाथ से आप लोहा काट सकते हैं लेकिन मशीन काट रही है जल्दी हो जाता है नहीं। नहीं। बस ये हो रहा तो इसमें अच्छी अपना जो है जीवन बिता सकते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल यदि आदमी लगन से इसमें लगा रहे तो उसमें सफलता मिलती है उसको परिवार का पालन पोषण कर सकता है कर सकता है वैसा नहीं इसके सवाए तमाम उद्योग हैं जी और भी है और भी है।, है कर सकता है कोई सा भी धंधा पकड़ लो लेकिन लगन लगन से ही मगन <laughs> चलिए छगन भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे युवा साथियों के लिए कोई भी कार्य आप कीजिए इवन आप फर्नीचर लाइन में भी आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका सबका स्वागत है और मेरे पास आएंगे तो मैं सिखाऊंगा भी और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि आज के समय में लकड़ियों का अभाव है और लकड़ियों के साथ साथ आज फर्नीचर जो है लोहे के बन रहे हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं मशीनरी सब काम करती है सीखना है और लगन के साथ जब आप इस बिजनेस में आएँगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी ये चगन भाई ने कहा है और मैं पूरे परिवार को बड़े ही प्यार से अच्छी तरह से आप केयर कर सकते हैं इस बिजनेस के साथ साथ में तो ये बात है भाई आप आ सकते हैं आप लगन एक ज़रूरी चीज़ है जिससे आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ पा सकते हैं तो चगन भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद है आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया लिया और मुझे जितनी जानकारी उतना ही तो बता पाऊंगा चाहे ज्ञान हो जितना ज्ञान है उतना ही बता पाऊंगा <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चगन भाई थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा आप बने रहिए रेडियो सरगम पर सुनो दिल से अब उठो देश के भाग जगाने हैं निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है अब के मुट्ठी कसने की भारी है स्वच्छता की ज्योत जागी स्वच्छता की ज्योत दम दम दम दम इंडिया, चम चमक चम चम चम के गा इंडिया।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 बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर कुछ तो की जोत जा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 गई दमक दम दम सूरज को स्नान कराना है धरती को भी नहलाना है जो मन से निकले उमड़ घुमड़ उस नदी को आँच बहाना है स्वच्छता की जोत स्वच्छता की जोत जागी स्वच्छता की की की सी स्वच्छता जोतरे